जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण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 हरी जय रामकृष्ण हरे महान देश है श्रीमद भागवत तो अवतारवाद का परम पोषक ग्रंथ है एक स्थल पर एक जगह अवतारों की चर्चा कर देने से भी प्रयोजन सिद्ध हो सकता था किंतु प्रायः सभी स्कंधों में अनेकों स्थलों पर भगवान के अवतारों की बारंबार चर्चा की गई अवतारवाद के पोषण में सारी बातें कही भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। कभी वे भगवान बनकर आते हैं तो कभी भक्त बनकर आते हैं भगवान बनकर आते हैं तो उतना ज्यादा कार्य नहीं कर पाते भक्त बनकर आते हैं तो कार्य ज्यादा करते हैं भगवान बनकर आते हैं तो दुष्टों का विनाश करते हैं और भक्त बनकर आते हैं तो दुष्टों का विनाश नहीं करते दुष्टों की दुष्टता का विनाश करते हैं उन्हें भी साधु बना देते हैं उन्हें भी सज्जन बना देते हैं भगवान अवतार लेकर दस लक्षण वाले धर्म की स्थापना करते हैं इसको मनु महाराज ने दस कम धर्म लक्षणम कहा है उसकी स्थापना करते हैं और जब वे भक्त रूप में अवतीर्ण होते हैं तो धर्म की स्थापना नहीं परम धर्म की स्थापना करते हैं सभी पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रघुक्षजय ही कु प्रतिहत तो यह आत्मा संप्रसिद्ध कई बार तो भगवान भी भक्तों के कार्य को देखकर के आश्चर्य में पड़ जाते हैं श्री रामानुस्वामी जी के जीवन का एक बड़ा दिव्य प्रसंग है ये भी भक्तमाल में श्री रामानुस्वामी जी का चरित्र है इसलिए उनकी भी चर्चा आनी चाहिए दक्षिण में तिरुनारायण स्वामी मैल में श्री रामानुस्वामी जी पधारे उनके साथ सहस्रों यति वृंद थे त्रिदंडारी ऊर्धपुंडधारी तुलसी कमलाक्ष की मालाओं से अलंकृत वैष्णव समुदाय से यति समुदाय से घिरे हुए आचार्य चरण बहुत सुहावने लग रहे थे ठाकुर जी के भी नेत्र भरा भगवान से रहा नहीं गया कलिकाल की घटना है भगवान बोल पड़े अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करके आप लोग कहेंगे मर्यादा का अतिक्रमण कहां से हुआ भगवान विग्रह के रूप में न बोलें यही उनकी मर्यादा है अब विग्रह के रूप में भी बोलते हैं तो यह मर्यादा का अतिक्रमण है और तो कई बार तो इस मर्यादा के अतिक्रमण का खामी आजा भी भुगतना पड़ता भगवान को एक उड़ीसा प्रदेश के भक्त की कथा है साक्षी गोपाल जो वृंदावन से गए हैं जिनके संबंध में नाभाजी ने कहा है साख दैन को श्याम खुरदहा प्रभु पधारे साक्षी देने के लिए भगवान प्रधारे हैं विवाह की साक्षी देने के लिए वृंदावन से चलकर खुदहा जगन्नाथपुरी के निकट वो तो ब्राह्मण कुमार भगवान से कहने गया कि प्रभो पंचलोक कह रहे हैं कि गवाही कौन है तो मैंने कहा गोपाल जी गवाही हैं तो आप चलकर गवाही दीजिए भगवान कहे तो सुने ब्राह्मण कुमार अनसन करके बैठ गया तीन दिन तीन रात्रि हो गए भगवान ब्राह्मण देव हैं हृदय द्रवित तो हो गया रात्रि के समय भगवान बोले अरे ब्राह्मण क्यों व्यर्थ में श्रम करते हो मूर्ति कहीं जाकर किसी के पंचायत में गवाही देती है क्या ब्राह्मण तो बुद्धि में सर्वदा श्रेष्ठ होता है तुरंत ब्राह्मण कुमार बोला मूर्ति कहीं बोलती है क्या जो मूर्ति बोल सकती है वो चल भी सकती है भगवान बोले संतों ने ठीक ही कहा जो बोला सो मरा हमने अपनी मर्यादा का अतिक्रमण किया तो हमको चक्कर में फंसना पड़ा चलो अब हम चलेंगे भगवान विवाह की गवाही देने के लिए गए भक्तमाल में बहुत प्रसिद्ध चले तो भगवान विग्रह रूप में न बोले यही उनकी मर्यादा है पर भगवान से रहा नहीं गया प्रेम विव्वल हो गए और भगवान भूल पड़े हे आर्यचरण एक जिज्ञासा है मैंने रामावतार ग्रहण करके शरणागतों की रक्षा का संकल्प एक बूंद जल हाथ में लेकर नहीं किया अघ अपार जलराशि समुद्र को साक्षी देकर के कहा सकृत एवं प्रपन्नाय तवास्मी च याचते रूतेभ्यो ददम्येत व्रतम मनो सकृत एक बार शरणागति के रक्षा के निमित्त कोई प्रार्थना करे हेनाथ मैं आपका हूं आपकी शरण में हूं ऐसा एक बार आकर उच्चारण करे तो मैं उसे प्राणी मात्र से अभयदान देता हूं श्री वाल्मीकि रामायण के प्रसिद्ध टीकाकार श्री पंडित श्री गोविंद राजस्वामी जी ने अपनी भूषण टीका में सर्वभूतेभ्यो अभयम ददाने के ऊपर बहुत सुंदर बात लिखी है उन्होंने कहा कि प्राणी मात्र से तो भगवान अभय कर ही देते हैं आप दे देते। है। दे। अपने आप से भी अभय दे देते हैं। ऐसा अभयदाता भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है जो स्वयं से भी अभयदान देते स्वात्मना पी अभयम ददाते अपने आप से भी अभय कर देते इतनी लंबी चौड़ी घोषणा हमने शरणार्थियों की रक्षा की की और शत्रु के भाई विभीषण को शरण में लिया पर हमारी शरण में रामावतार में कितने आए गिने चुने आए एक कौआ आया वो भी जब कहीं उसका उपाय नहीं बचा तब आया शरण में जयंत और विभीषण आया वो भी ऐसे नहीं आया अपने मन से आता तो बहुत अच्छी बात थी लात खाकर आया रावण लाथ मारकर नहीं निकालता तो शरण में क्यों आता सीधे सीधे नहीं आया एक शरण में आया हनुमान जी के समझाने बुझाने से पर वो शरण में आने का उसका प्रयोजन था राजकोषपुर नारी की प्राप्ति और जब उसका अभीष्ट उसे मिल गया तो मुझे भी कहना पड़ा सुग्री बहु सुधि मोर विसारी पावारज कोशपुर नारी सुग्री बहु सुधि मोर विसारी पावारज कोशपुर नारी मेरी प्राप्ति अभीष्ट नहीं मेरी शरण में आने के बाद सुद्रूप का अभीष्ट है राज कोष पुर और नारी यह सब चीजें मिल गईं तो मुझे भुला दिया लक्ष्मण जी को भेजना पड़ा कुल मिलाकर गिने चुने लोग शरण में आए कृष्णावतार में भी गिने चुने लोग शरण में आए इतनी लंबी चौड़ी घोषणा करने के बाद भी सर्वधर्मा परि त्यज्य मामेकम शरण मृज अहंतवा सर्वपापेभ्यो भियो भूक्षे श्यामी ऐसा कहने के बाद भी गिने चुने लोग शरण में आए पर आपने कौन सी सिद्धि कर रखी है जो इस कलिकाल में इतने जीवों को मेरी शरण में पहुंचा दिया हमको भी सलाह दीजिए जिसमें कभी अवतार लेकर हम पुनः आवे तो आपकी पद्धति का प्रयोग कर सकें। ठाकुर जब विनोद करने में राजी हैं तो भक्त पीछे क्यों रहे श्री रामानुस्वामी जी ने कहा ये आपके पूछने का तरीका अच्छा नहीं आपने पूछने का तरीका बताया है तद विद्धि प्रण परिप्रश्न से उपदेश ज्ञानी नत्वदर्शिना कोई तरीका है राजा राजाधिराज बने बैठे शंख चक्र गा पद्म धारण किए हुए बताओ देखो शास्त्र की विधि है नापृष्ठ कश्य चिदुरु याद न चांद न्याय बिना पूछे नहीं बताना चाहिए और अनुचित तरीके से पूछे तो भी नहीं बताना चाहिए भगवान हंस गए बोले हां भाई गलती करेंगे तो डांट खानी पड़ेगी आप आचार्य है ना जारियों से कहा मुझे जगमोहन में ले चलो मंडप में ले चलो भगवान गर्भगृह से मंडप में आए आचार्य का आसन ऊंचा लगवाया भगवान थोड़ी नीचे बैठे लोग देख रहे हैं और भगवान ने हाथ जोड़कर कहा हे आचार्य चरण हमें बड़ी उत्कट अभिलाषा है यह बात जानने की कि आपने घोर कलिकाल में इतने जीवों को शरणागत कैसे बना दिया स्वामी जी ने कहा कि बात इतनी रहस्यपूर्ण है कि इतनी भीड़भाड़ में नहीं बताई जा सकती इतनी देर से नाटक करवा रहे हो भीतर से बाहर लाए और हम सब प्रकार से तैयार हो गए हाथ पर जोड़ के पूछ रहे हैं तो कहते हो कि इतनी भीड़भाड में नहीं बताया जा सकते तो कैसे बताओगे कान में बताएंगे ठाकुर जी अपना दक्षिण कर्ण श्री रामन स्वामी जी के निकट ले गए स्वामी जी ने अपना काशाय वस्त्र अपना उत्तरीय ही भगवान को उड़ा दिया और उड़ाकर उनके दक्षिण कर्ण में ओम नमो नारायणारो नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण कर वस्त्र हटा लिया उत्तर मिल गया भगवान ने हंसते हुए कहा ये तो साधु लोग जब चेला बनाते हैं तो ऐसे ही कान पर सिर पर कपड़ा ढक के तब मंत्रोपदेश करते हैं स्वामी जी ने हंसकर कहा यही समझ लीजिए हमको तो चेला बना ली आपने हमारे प्रश्न का उत्तर कहा दिया बुरे प्रभो विचार करें आपके प्रश्न का ही उत्तर दिया आपने पूछा किस कलिकाल में श्री वृंदावन बिहारी लीला लेकिन इस कलिकाल में इतने जीवों को आपने शरणागति कैसे प्रदान की तो हे नाथ हम दीनहीन जनों के पास आपके मंत्र के अतिरिक्त आपके नाम के अतिरिक्त और कोई सामर्थ्य नहीं केवल आपके नाम के सहारे इतने जीवों को मैंने शरणारा आज जिन महापुरुष की जयंती है श्री गांधी जी पूज्य स्वामी श्री अजसरानंद जी महाराज कह रहे थे इस कलिकाल में गौतम बुद्ध के बाद जन जन में इतना अधिक आदर इस युग में प्राप्त करने वाले महात्मा एकमात्र श्री गांधी जी बहुत आर प्राप्त किया लेकिन एक वाक्य में यदि कहा जाए गांधी जी के संबंध में तो उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया राष्ट्र को समाज को विश्व को जो कुछ प्रदान किया दिव्य चरित्र का बल था उनकी जो त्याग तपस्या प्रतीक्षा यम नियम संयम सदाचार अहिंसा का व्रत इस सबके मूल में श्री राम नाम भी क्योंकि ये जितने बातें कही जाती हैं इस धर्म का अंग है यम नियम सत्य दया शौच अस्तेय इंद्रिय निग्रह आदि आदि किंतु धर्म का बीज क्या है हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज ने धर्म का बीज श्री राम नाम को ही बताया बीज के बिना वृक्ष कैसे संभव कल्याना कलिमलमथनम पावनम्वना पाथेयो सपदी परात प्रश्ित विश्रामन कविवरवचा जीवनम् सज्जना बीजद्रुम से प्रभवता भूतरा इसकी व्याख्या करना प्रयोजन नहीं है केवल इतने अंश से प्रयोजन है बीजम धर्म द्रुम साम जिसके अंतकरण में विद्यमान होगा उसी के जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा होगी जो नाम से विमुख है उसकी वाणी में प्रवचन में भले ही धर्म की प्रतिष्ठा हो जाए आचरण में धर्म की प्रतिष्ठा बिना श्री राम नाम के आश्रय के संभव नहीं और महात्मा जी के जीवन में जो कुछ प्रतिष्ठित था उनकी अपूर्व नाम नाम निष्ठा निष्ठा का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है जो अपनी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व उन्होंने अपने निकटवर्ती सेवक से कहा कि तुम लिखो मृत्यु के समय मेरे मुख से राम नाम नहीं निकले तो तुम लोगों में प्रचार करना कि मैंने महात्मा का संग नहीं किया मैंने किसी नकली महात्मा का संग किया ऐसी नाम निष्ठा किसने हो सकती है? हमारे भक्तमाल ग्रंथ में दो प्रकार के भक्तों के चरित्र एक गृहस्थ भक्तों के चरित्र हैं और एक विरक्त कोटि के जो भक्त हैं उनके चरित्र गृहस्थ भक्तों के चरित्र समझी अस्सी प्रतिशत है और विरक्त भक्तों के चरित्र भी प्रतिशत है आचार्य कोटि के भक्त वे विरक्त संतों में अधिक हैं आचार्यों में एकमात्र श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ऐसे हुए जिन्होंने भगवान की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया किंतु बाद में बेसन्यास्त हो गए। और गृहस्थ भक्तों में दो कोटियां हैं एक तो अकेले भक्त है केवल पुरुष भक्त है अथवा केवल नारी भक्त है और एक ऐसे चरित्र हैं जहां दंपति भक्त हैं यह संयोग बहुत कम जुटता है ये दंपति में दोनों एक से भगवान की लीला है कितने बढ़िया आत्मदेव ब्राह्मण और जोड़ी कितनी अच्छी बिठाई धुंधली हमारे महाराज जी तो कई बार विनोद में कहते थे श्री भक्तमाली जी महाराज कहते पंडितों के साथ तो भगवान प्रायः ऐसी ही जोड़ी बिठाते हैं जिसमें वे तो थोड़ा भजन की ओर लगे रहें किंतु दंपति भक्त जहां हैं भक्तमाल की बात बता रहे हैं दंपति भक्त जहां हैं वहां पति की अपेक्षा पत्नी की भक्ति बहुत आगे और पुरुष को भक्ति की ऊंचाइयों तक ले जाने का श्रेय उसकी अधिकृता पत्नी को जैसे राका बांका जी के चरित्र में राकाजी की अकिंचनता से भी श्रेष्ठ अकिंचनता बांका की है भगवान पंडरीनाथ नामदेव जी के आग्रह पर मोहरों की ढेरी लगा देते हैं मार्ग में और प्रेमोन्मत्त संकीर्तन करते हुए राम रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि कीर्तन करते हुए राकाजी चलते हैं पैर में स्पर्श हो जाता है राम राम राम राम राम, राम। सवेरे सवेरे बिठल के दर्शन नहीं हुए माया का दर्शन हो गया पीछे से पत्नी आ रही है कहीं धन देख कर लालच न आ जाए रेत से ढकने लगे पीछे से पत्नी आई स्वामी क्या कर रहे हैं झूठ बोलने की जिनमें आदत होती है वो बहुत बढ़िया प्रकार से झूठ बोल लेते हैं और महात्मा होते हैं उनको छिपाने की आदत होती नहीं है और वो छिपाने की कोशिश करें तो उसके पहले ही घबरा जाते हैं। तो उत्तर कुछ नहीं दे पाए कुछ विचित्र सी भाव भंगिमा मुख पर बन रही थी हंसकर के पत्नी ने कहा मैंने देख लिया मैं तो जान कर पूछ रही हूं हां देवी ठीक ही है सवेरे सवेरे पंडरी नाथ के मुखचंद्र का दर्शन नहीं हुआ माया दीख पड़ी कहीं तुम्हारे चित्त में लालच न हो जाए इसलिए मैं रेत से ढकने लग गया उसने हंसकर कहा स्वामी भजन छोड़कर धूल पर धूल डालने का व्यर्थश्रम क्यों कर रहे हमारा धन तो श्री पंडरीनाथ हैं उनका पवित्र नाम है ए, मिट्टी में और स्वर्ण में भेद ही क्या है राका जी ने प्रणाम किया देवी तुम्हारी अकिंचनता हमसे बहुत बड़ी है दंपति भक्तों में ओरछा नरेश मधुकर शाह महान भक्त और उनकी रानी महारानी कुंवर गणेश महान भक्ता जो अपने भक्ति के बल से श्री अयोध्या से राम जी को ओरछा में ले आई आज भी ओरछा में राम जी साक्षात विराजमान है रामजी का स्वयं प्रगट स्वरूप विराजमान है ओरछा में लिए ढाल तलवार राजाधराज रूप में रामजी विराजमान तो भक्तमाल में दोनों का चरित्र है उन दोनों के चरित्रों में महारानी का चरित्र महाराज के चित्र से बढ़कर है मधुत्र अनन्य भक्त हैं किंतु वे ठाकुर को वृंदावन से ला नहीं सके और महारानी कनेश अयोध्या से रामजी को चले यह तो है उनकी भगवत भक्ति और संत भक्ति कैसी महाराज भक्तमाल के चरित्र सबके बीच में कहने योग्य तो नहीं है पर कहना चाहिए आप लोगों की तो भूमिका बनकर तैयार है श्री भाई जी के सत्संग से संतों का आवागमन प्रायः महारानी के महल में होता रहता था राम राजा का दर्शन करने के लिए महारानी दोनों की सेवा करते वेश में वेश को कलंकित करने वाले तत्व सदा सर्वदा से छिपते आए हैं और वेश को उन्होंने कलंकित करने में कसर नहीं छोड़ी है रावण भी आया जतीकर कर भेजा वेश ऐसा है एक चोर ठग लुटेरा वो साधु के वेश में आ गया महल में और अर्धरात्रि के समय जब महारानी कुंवरगणेश बैठकर माला फेर रही थी निशा सर्वभूतान तस्याम जागृति संयमी प्रसन्न होकर नाम ले रही थी उसी समय वो आया वेशधारी और आकर उसने कहा कहां है चाबी चाभी तो की चाबी महाराज खजाने रानी ने कहा महाराज मैंने कोई चाबी नहीं रखी है ये सब आपका है आप ही इसके मालिक हो जो चाहे वह प्राप्त कर लेको रोष आ गया देना नहीं चाहती उसने झोली से छुरी निकाली और छुरी का प्रहार किया निशानेबाजों का निशाना बड़ा पक्का होता है, प्रहार तो ऐसा किया था कि वो छुरी कंठ में लगे पर भगवत इच्छा से वो चुप गया निशाना और कंठ में न लगकर के वो छुरी जंधा में लगी भीतर तक धस गई रक्त की धार बह चली रानी चिल्लाई नहीं क्योंकि चीखती चिल्लाती तो राजमहल था पहरेदार जग जाते और उसकी क्या मरम्मत होती और वो भाग गया क्षत्रानी है कष्ट को सहन कर लिया छुरी को निकाल कर बाहर रख दिया अपने एक वस्त्र से अपनी जंघा को बांध लिया और पर्यंक पर ही पौधी रही किसी को भी नहीं बताया दास दासी किसी को नहीं बताया महाराज मधुकर साह धारे तो दासियों से खबर भेजी कि महाराज चार पांच दिन बाद पधारें। अभी मैं अपवित्र स्थिति में हूं महाराज का दर्शन नहीं कर सकती चार पांच दिन पीछे पुनः महाराज आए अभी भी दर्शन की स्थिति में नहीं क्योंकि तो इतना गहरा घाव था वो चल नहीं सकती थी राजा ने विचार किया कि यदि नारी धर्म की बात है वो तो अतिकाल हो चुका है क्या कारण है भीतर प्रवेश किया और कहा तुम्हें मेरी शपथ है कारण बताओ